ह एक झरो का छठा भाग जब पृथ्वी ठंडी होकर सिकुड़ी तब यह गुरुत्वीय आकर्षण के कारण जलवाष्प सहित वायुमंडल को रोके रखने में समृद्ध हो सकी इसकी सतह तेजी से ठंडी हुई और अगले दस करोड़ वर्षों के दौरान ठोस भूपटल का निर्माण हुआ तीन दशमलव आठ से चार अरब वर्ष पहले धरती पर क्षुद्र की भारी बम हुई इस घटना के फलस्वरूप भूपटल से वाष्प मुक्त होने के साथ ज्वालामुखियों से गैसें भी मुक्त हुई जिससे वायुमंडल का निर्माण हुआ इस वायुमंडल में मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प के साथ सूक्ष्म मात्रा में मीथेन और अमोनिया गैस भी विद्यमान थी इस अवस्था में पृथ्वी पर मुक्त ऑक्सीजन वायुमंडल में शायद हाइड्रोजन या सतह के खनिजों के साथ संयुक्त रूप से थी तापमान के कम होने पर बूंदों से बादल बने और संगठन के द्वारा बारिश हुई कुछ स्थानों पर सतह के बहुत गर्म होने के कारण वहाँ बारिश होने के साथ ही जल पुनः जलवाष्प में परिवर्तित हो जाता था समय बीतने पर धरती के सतही चट्टानों ने पहले बारिश का अधिकतर जल अवशोषित कर लिया था आरंभिक मौसमधार बारिश लगातार होती रही और बहुत विशाल क्षेत्र में संग्रहित जल ने पहले सागर का आकार लिया कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस घटना के दौरान धूमकेतुओं या पुच्छल ने भी पृथ्वी को प्रभावित किया होगा करोड़ों वर्षों के दौरान पृथ्वी की सतह पर लगभग 6 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा गया था ये घटना ये करीब तीन दशमलव आठ अरब वर्ष पहले घटित हुई थी लेकिन उस समय मुक्त ऑक्सीजन और पराबैंगनी के विरुद्ध ढाल की भांति कार्य करने वाली वोजोन पथ की अनुपस्थिति में पृथ्वी पर जीवन के लिए उचित माहौल नहीं बन पाया था गतिशील ग्रह करीब चार दशमलव पाँच अरब वर्ष पहले से अर्थात जन्म से ही पृथ्वी एक जैसी नहीं रही है इसने अनेक बार अपनी संरचना में परिवर्तनों को सहन किया है तब जाकर पृथ्वी अपने वर्तमान आकार में पहुंची है आज हमें दिखाई देने वाले महाद्वीप सदैव उपस्थित नहीं थे ये तो करोड़ों वर्षों से लगातार गति करते रहे हैं। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला हिमालय लगभग पाँच करोड़ वर्ष पूर्व सागर ऐसी ऊपर उठी है पृथ्वी पर ज्वालामुखी गतिविधियाँ भूकंप हवाएं और ज्वारी लहरें लगातार सक्रिय रहती हैं, जो पृथ्वी की सतह के आकार को बदलती रहती है पृथ्वी के अंदर चलने वाली प्रचंड घटनाएं घटनाए गतिविधियां हमें कोयला तेल और प्राकृतिक गैस जैसे बहुमूल्य संसाधन भी उपलब्ध कराती हैं। भूगर्भीय प्रक्रियाओं से निर्मित चट्टाने हमारी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। चट्टाने हमें खनिज संसाधन भवन निर्माण सामग्री मिट्टी के बर्तनों एवं औद्योगिक क्रियाकलापो के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है बहुमूल्य पत्थर और कुछ तकनीक युक्त अनुप्रयोग के लिए आवश्यक अनेक विरल तत्वों को भी चट्टानों से निकाला जाता है